वेद किं मृचा करिष्यति ये तद्विदुष् इमे समासते सम्मान्यविद्वद्गण धर्मप्रेमी सज्जनो मातृशक्ति अपने आर्यवन विकास के अधिकारी सदस्यगण प्रत्येक व्यक्ति पूर्वक परीक्षा पूर्वक इस बात का निर्णय करें कि इस संसार में मानव जीवन की सफलता क्या है स्वाभाविक इच्छा प्रवृत्ति प्रयत्न देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है और व्यक्ति नित्य दुख रहित स्थाई सुख को प्राप्त करना चाहता है इस विषय में मतभेद नहीं है चाहे कोई व्यक्ति कहीं का रहने वाला हो कम से कम जानता हो और उच्च कोटि का कितना ही विद्वान क्यों न हो इन दोनों लक्ष्यों में मतभेद वादविवाद नहीं मिलेगा अर्थात कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दुख को चाहता हूं और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कुछ दुख से छूटना चाहता हूं सारे दुख से छुटना नहीं चाहता ये नहीं मिलेगा संसार और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कुछ सुख को प्राप्त करना चाहता हूं आधे चौथाई कौन पूरे सुख को मैं प्राप्त करना नहीं चाहता ये भी विचारधारा नहीं मिलेगी फिर से सुनेंगे आप प्रत्येक व्यक्ति प्राणी समस्त दुखों से छूटना चाहता है इसी के लिए वो सब कुछ करता है प्रत्येक व्यक्ति नित्य आनंद दुख रहित आनंद बंधन रहित आनंद स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है इस विषय में भी मतभेद नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत ऐसा भी नहीं है कोई ये कहे कि मैं कुछ दुख से छुटना चाहता हूँ पूरे दुख से नहीं छूटना चाहता मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं आधे पौने दुख से छूट जाऊं कुछ दुख मेरे साथ बना रहे ऐसा कोई नहीं चाहता और कोई व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि मैं कुछ सुख को प्राप्त करूं और पूरा सुख ना हो उसमें पूर्णता न हो और सुख की आवश्यकता बनी रहे ऐसी स्थिति को भी कोई प्राप्त करना नहीं चाहता इससे ये सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके करने से समस्त दुख हट जाएं और नित्य आनंद मिल जाए ये है विद्व ये है तत्त्ववेताओ का अन्तिम सिद्धान्त व्यक्ति न जान पचान अतिरिरक्स्तु विद्वान् न वेता ने वुद्धिमान विशेष बुद्धिम नी है, नहीं है।, बुद्धीमान, बुद्धीमान नहीं है। अब जो वर्तमान की स्थिति है भूगोल की आपकी सबकी मानव मात्र की वो इस बात को नहीं खोजता वो इस बात को जानना नहीं चाहता उसको ये पढ़ाया भी नहीं जाता पाठ्यक्रम जितना भी भूगोल में है संप्रदायों को अलग कर दो पाठ्यक्रम में संप्रदाय अपने अपने धर्म ग्रंथ जिनको बोलते हैं उनको वो पढ़ाते हैं शेष जो पाठ्यक्रम है राजकीय विभागों में राजाओं ने जो बनाया उसमें कहीं भी ये विद्या नहीं है ये विद्या पठन पाठन नहीं है जिससे व्यक्ति सारे दुखों से छूट जाए और वो को प्राप्त हो जावे भूगोल में कहीं नहीं मिले स्थिति भूगोल की है और आश्चर्य की बात यह है कि लाखों छोटे मोटे वैज्ञानिक और हजारों कितने धर्म के आचार्य उपदेशक है ये संतुष्ट है अपने मन में कि हम ठीक कर हम बहुत बुद्धिमान और उनके मन में ये भी है कि ये वेदों की परंपरा लाखों ऋषियों की जो हुई है लोग कहते हैं मुक्ति होती है कोई मोक्ष होता है ईश्वर प्राप्ति होती है ये कल्पना मात्र है इनमें कुछ लेने देने की बात ही नहीं इनका दिमाग यह बन चुका अब आगे बढ़ेंगे आप इसकी चपेट में अपने आर्य जगत भी आ गया व्यक्ति व्यक्ति मे प्रभाते विषय भोगेन्द्रियो सर्वा उपरि है वो जो वो लोग सम य बात ये में आया हुआ अपने वो आश्चर्य चपेटाो मे है ये ये, ये वो पुस्तकों में है या लेखिका चपेट मान केवल अधिकार भोगरीमा सीमा सीमा का अर्थ उचित परिश्रम किया किया आपने धन कि उपजित कि न्यायखी दृष्टि को